दिया मंडू उपनिषद इसमें हम लो लोग प्रथम प्रकरण का सप्तम श्लोक विचार कर रहे थे अभी जगत चेतन और अचेतन ये दोनों प्रकार की जगत का विभाग है ये दोनों सब प्राज्यों के द्वारा ही जो अभ्याकृत है उसके द्वारा सृष्टि होते हैं ये कहा गया अभी सृष्टि का विषय में अन्य अन्य मतवाद इसका भी कथन करते है अन्य अन्य मतवाद का कथन होने से वो सबसे हमारी बुद्धि विरत हो जाए तो जो वेदांत की मत है उसी में हमारा बुद्धि निष्ठ हो जाए इसलिए अन्य मत भी दिखाते है। देखेते हैं। श्लोक हम लोग देखे थे विभूति प्रसवंग मनंते सृष्टि चिंतका स्वप्न माया स्वरूपेती सृष्टि अन्य विकल्पिता अन्य सृष्टिचिंतक प्रसवम विभूति मनंते अन्य सृष्टि चिंतक अर्थात सृष्टि के बारे में जो चिंता करने वाले हैं तो वो सृष्टि को क्या कहते हैं कहते हैं कि विभूतिम प्रसवम प्रसवम अर्थात सृष्टि सृष्टि को क्या कहते हैं कहते हैं विभूति ये ईश्वर का विभूति है विभूति अर्थात विशेष है भवनम नाना रूप से होना तो क्यों होते हैं कहते हैं उनका ऐश्वर्य ख्यापन करने के लिए और अन्य उत्तरार्थ में कहते हैं सृष्टि स्वप्न माया स्वरूपिता सृष्टि माया जैसे हैं तो स्वप्न जैसा माया जैसा किंतु वेदांति भी कहते हैं सृष्टि स्वप्न जैसा माया जैसा किंतु वेदांति स्वप्न जैसा माया जैसा कहने का अर्थ है कि वास्तव नहीं है किन्तु ये लोग जो कहते हैं स्वप्न जैसा माया जैसा अर्थात ये सत्य है मान करके कहते हैं कैसा कहते स्वप्न क्या चीज है जो जागृत में देखते हैं उसी को ही तो वहां देखते हैं हम अगर जागृत में नीलकंड भगवान का दर्शन करने के लिए गए थे स्वप्नों में देखे हम उसी को ही देखे तो, तो इसलिए मिथ्या कहाँ हो गया ये सत्य है इस प्रकार की वो लोग सत्य मानते हैं और माया तो कहते माया जो माया भी जो करता है अथवा तो मणि इत्यादि के द्वारा जो कार्य होता है वो सत्य है मणि आप रख दिए दूसरे लोगों को मणि का कोई शक्ति के बारे में ज्ञान नहीं है आप बन्ही के पास ये चंद्रकांत मणि रख दिए बन्ही राह नहीं करता लोगों को पता नहीं चलता तो कहते हैं माया कर दिया खुश कर दिया जादू कर दिया तो कहते हैं ये मिथ्या इसी तो सत्य है ये तो मणि है मणि का सत्य है ये तो अर्थात ये स्वप्न माया कहने का यहाँ है कि वो लोग इसको सत्य मानते हैं इस प्रकार के इसलिए वेदांत से ये मतलब भिन्न है इसलिए कहा गया अन्य ही अन्य ही न वेदांति भी है टीका में ईश्वर सेभूतिर का अर्थ विस्तार स्वकीय ऐश्वर्यख्यापन सृष्टि पक्षे सृष्टिर्वस्तुशंकाया पक्षातर आह ईश्वर का जो विभूति विभूति अर्थ विस्तार विशेषण भवन नानूपेण हो होना ये हो गया ईश्वर का विस्तार क्यों कहते हैं स्वकीय ये कहते हैं न के धन अधिक होने से क्या करते हैं उसका थोड़ा ख्यापन होगा तो इसी प्रकार की भगवान मतलब परमात्मा भी अपना ऐश्वर्य का ख्यापन करते हैं यही सृष्टि है ये पक्ष में सृष्टि वस्तुत्व संकायम तो सृष्टि फिर वास्तव होगा तो इस प्रकार के होने से फिर दूसरा पक्ष देते हैं स्वप्न माया स्वरूप स्वप्नो माया स्वरूप ये भी वो सत्य मानते हैं किंतु जो विभूति ख्यापनो और स्वप्नो ये दोनों में थोड़ा सा अंतर है जहाँ विभूति ख्यापनो नाना रूप से हुआ जो कहते हैं कोई धनवान व्यक्ति है और एक विराट महल बनाया वो बिल्कुल हम उसको सत्य मानते हैं स्वप्नो का तो बुद्धि में भी नहीं आएगा किन्तु दूसरे लोग कहते हैं कि ये स्वप्नो जैसा अर्थात अन्य रूप से खाली दिखता जैसा लगना किंतु जब धनवान का जो महल है वो अन्य रूप से दिखना जैसा लगता है वो नहीं है वो बिल्कुल महल तो महली लगता है ये दोनों में थोड़ा अंतर है था था था था। तो हाँ उसका शक्ति का प्रदर्शन टीका में सृष्टिर वस्तु तो संकायम, पक्ष्यांतरम माह अभी दूसरा पक्ष कहते हैं भाष्य में अच्छा श्लोक है स्वप्न माया स्वरूप थी सृष्टिता टीकाकार पहले श्लोक का व्याख्यान करेंगे आगे भाष्य का व्याख्यान करेंगे जो विभूति प्रसवमिति में ये श्लोक का प्रतीक लिए हैं टीकाकार टीकाकार आगे प्रतीक ले रहे हैं स्वप्नेति थी ये भी श्लोक का प्रतीक है स्वप्नमाया माया ये द्वितीय पक्ष दिया गया अर्थात ये दो प्रकार की सृष्टि का कथन ये श्लोक में हो गया आगे टीका में कुत सृष्टिचिता एतन मतम तत्विदाम एवं किम न सत्र कुरुपक्षी शंका करता है आपने कह दिया कि सृष्टि चिंतका उन्हीं का ही ऐसे मान्यता है तो ये सृष्टि चिंता करने वाले को ये बात है क्यों तत्विदाम जो लोग तत्वों का विचार करते हैं उनका ये मतवाद नहीं है क्या ऐसे वो शंका करने वाला का होने से भाष्य में कहते हैं इति मन्यन्ते मन्यन्ते मनते सृष्टि ये सृष्टि का प्रकार क्या है कहते हैं विभूतिर ईश्वर से ईश्वर का विभूति है विभूति का अर्थ विस्तार तो ये सृष्टि चिंतन करने वाले लोगों का ही है जो तत्व चिंतन करने वाले उनका ये सब विचार नहीं है इसलिए आगे भाषा में कहते हैं न तू परमार्थ चिंतक नाम सृष्टा व आदर इत परमार्थ चिंता करने वालों को सृष्टि में कोई आदर नहीं है कहेंगे गए भोजन करने के लिए जो दे दिया करने। जो दे दिया खा लो भूरी भर के चलो उसमें ये कैसा बनाया क्या हुआ वो हुआ हाँ ठीक है मिर्ची अधिक हो गया तो कभी पहले कह देता था आजकल नहीं कहता तो, तो उसमें और आदर नहीं है सृष्टि में आदर नहीं है जितना अर्थात तो संसार विषय का विचार जितना चले संस्कार हम लोग का हो गया संसार विषय का चलना जितना जल्दी उसमें डूब जाएगा कोई भी पदार्थ मिलने से वो कैसा बना क्या हुआ संस्कार होने से कभी कभी होता है रास्ता कभी कभी दिखेगा ये अच्छा इसका कैसा बना ये विचार चल जाएगा संस्कार बस फिर वहां से हटाना पड़ेगा नहीं तो उतने समय गया ना व्यर्थ तो ये सब सृष्टि में आधार को हटाना है कैसे बना ये परमार्थ चिंतक का नाम सृष्टि में इस प्रकार के आधार नहीं रहता है जितना हम लोग सृष्टि विषय का सृष्टि अर्थात जगत जगत विषय का विचार जितना कम चले चलता है तो संस्कार बस चल गया तो ठीक है उद्यम उसके लिए बिल्कुल नहीं होना चाहिए आगे टीका में सृष्टि वस्तुत्वाद तत्र तविष्य आशंका सृष्टि भी तो वस्तु है वस्तु अर्थात वास्तव सृष्टि भी वास्तव तो है इसलिए वस्तुचिंतक जो वस्तु का चिंतन करने वाले अर्थात जो आस्तिक है उनको सृष्टि में आदर होगा क्योंकि सृष्टि कोई मिथ्या पदार्थ नहीं वो है वो वास्तव पदार्थ है पूर्व शंका करता है आशंका सिद्धांति उत्तर देता है भाष्य में इंद्रो माया पुरुप ईयते श्रुते एक नंबर टिप्पणी आगे और एक अधिक हो गया, गया। इंद्र का अर्थ यहाँ अमरावती अधिपति इंद्र नहीं है इंद्र का अर्थ ईश्वर परमात्मा उपाधिप प्रतीयते उपाधि के द्वारा नाना रूपों से दिख रहा है वही एक ही परमात्मा है उपाधि के चलते नाना रूप से वही परमात्मा ब्रह्मा वही परमात्मा विष्णु वही परमात्मा शिव और नीचे आएंगे तो कहेंगे और ये प्रजापति हो गए और आगे आएंगे तो देवता हो गये मनुष्य पशु पक्षी ये सब उपाधि शरीर भेद से ये नाना प्रकार के दिखते है इंद्रो माया भी, माया भी का क्या अर्थ कहे टिप्पणी में उपाधि उपाधि के द्वारा बहु रूप बहु रूप नाना रूप ईये प्रतीयते ऐसा दिखते है टीका में मायामयी सृष्टि आदर विषया नृष्टान्त आह ये जो मायामयी सृष्टि है उसमें कोई आदर नहीं होता है मायामयी सृष्टि नदर विषया न सृष्टि तो ये सृष्टि क्यों आदर विषय नहीं होती है माया मयत्व तो आदर विषय में कैसा समाज कहेंगे आदर विषय होगा जिसका कोई शब्द का आदर से विषय यहाँ सृष्टि है आदर का विषय सृष्टि नहीं होता है तो सृष्टि स्त्रीलिंग होने से ये आदर विषय ना न भगवती इसमें दृष्टान दृष्टांत तो देते हैं भगवान भाष्य कारण मायामय जो होता है उसमें किसी को भी आदर नहीं होता है हम एकदम जो अविवेकी है बाल है उसको तो आदर होगा किंतु जो विवेकी है उनको उसमें आदर नहीं होता है भाष्य में न मायाविनम सूत्र आकाशे निक्षिप्य तेन सायुधम आरू्य चक्षुगोचरता युद्धन खंडश्छिन्न पति पुनरुत्थम चश्यता हो जाएगा इसका आगे उसका नीचे दिया ना खंड सीनम पतितम पुनरुत्थितम ये माया विनम का ये विशेषण हो जाएंगे सब बीच में दे दिया ये माया भी जो है वो खंड से छिन्न ये क्यों हुआ माया भी वो टुकड़ा टुकड़ा होकर के गिरा और फिर उठ गया ये सब क्यों हुआ उसके लिए बीच में कहते हैं माया भी क्या क्या सूत्रम आकाश से आकाश को एक धागा फेंक दिया उसके बाद तेन सायुधम आरूह्य उस धागा को पकड़ करके सारे आयुधों साथ में लेकर के तो खड़ग धनुष इत्यादि साथ में लेकर के उस सूत्र को पकड़ करके ऊपर वो आरोहण किया उसके बाद चक्षु गोचरतम अतिथ्य चढ़ते चढ़ते फिर आगे वो अंतर्धान हो गया और दिखने नहीं नहीं दिखा चक्षु का गोचरता को अतीत कर गया पार कर गया आगे युद्धे युद्ध हुआ कैसे पता चला का आयुद्ध लेकर के गया था ना उसका सब आवाज हुआ चित्कार हुआ ये सब हुआ तो युद्ध से क्या हुआ मायावीनम खंडस छिन्न उसका मायावी का शरीर सब टुकड़ा टुकड़ा होकर के नीचे गिरने लगा उसके बाद क्या हुआ पुनरुत्थितम वो तो मायावी का जो बालक पुत्र था वो सब इसका पिता का सब टुकड़ा टुकड़ा को इकट्ठा करके उसके ऊपर वस्त्र ढाक दिया फिर कुछ क्षण के बाद वो वस्त्र को हटा करके वो मायावी उठ करके खड़ा हो गया इसको पश्यताम। तो हो जाएगा कि पश्च्यता पुनरुत्थितम च पश्यताम ये मुख्य अन्वय है मायावी को इस प्रकार देखता हुआ तो ये खंडस छिन्हनम ये कैसे आ गया इसके लिए बीच में कह दिया सूत्रम आकाशे से फेंक करके उसके द्वारा ऊपर चढ़ करके आयुध साथ में लेकर के अदृश्य होकर के युद्ध करके फिर खंड हो होकर के नीचे गिरा इसको पश्यताम देखते हुए कहा कौन देखते हैं है जादू देखते हैं तत्कृत मायादी सतत्व चिंता आदरो पहले दे दिया वाक्य में नहीं भवती तो इसको देखने वालों को मायावी के द्वारा जो सब कार्य किया गया माया इस माया का जो सतत्व सतत्व अर्थात उसका वास्तव तत्व इसका चिंता में कोई आदर नहीं होता है वो लोग इसके बारे में चिंता नहीं करते कैसे ये घटना घटा एक ही बात मान लेते हैं ये तो माया है खाली ऐसे दिखा दिया चक्षु बंधन कर देता है चक्षु बंधन कर देता है अर्थात जैसे कहते तो ना रज्जु में सर्प कब दिखेगा रज्जु दिखते हुए सर्प दिखेगा पहले रज्जु आवृत तो हुआ यही माया भी पहले करेगा पहले आपका बुद्धि को आवरण कर दिया आपका जागृत बुद्धि को चलने नहीं देगा आगे क्या करेगा उसे विक्षेप करवाएगा अर्थात तो माया भी जो होता है वो आधा ईश्वर है इतना तपस्या करके वो लोग शक्ति इकट्ठा करते हैं इतने लोगों का बुद्धि को बंद कर देना कोई छोटा मोटा कार्य नहीं है तो बुद्धि को बंद करके फिर जैसे संकल्प करेगा ऐसे दिखेगा तो ये ये बहुत तपस्या का कार्य है सृष्टि में इसी प्रकार की जैसे मायावी का कार्य में देखने वालों का कोई आग्रह नहीं रहता है इसी प्रकार सृष्टि में ये परमार्थवादियों को आग्रह नहीं रहता है टीका में मायादी आदि शब्द है न तत्कार गृहते हैं में अंतिम पंक्ति में तत्कृत मायादि मायादी आदि दिया आदि शब्द से माया का जो कार्य है उसका चिंता कुछ नहीं करते है देखने वाले जो दर्शक होते हैं दृष्टान निविष्टम अर्थम हम दार्टान्तिके योजे दृष्टांत में जो अर्थ दिखाया गया उसको दार्ष्टांतिक में दिखाते हैं दृष्टांत हो गया मायावी का जो कार्य है। दार्टान्तिक क्या है सृष्टि अभी सृष्टि में ये बात दिखाते हैं तो दृष्टांत में क्या दिखाए कि मायावी का कार्य में दर्शकों का कोई आदर नहीं है इसी प्रकार की सृष्टि में तत्व चिंता करने वालों का कोई आदर नहीं है इसी को दिखाते हैं भाष्य में अयम सूत्र प्रसारण सुसुप्त सुसुप्त सम्तना विकास तदारूढ़ मायावी सतस्थ प्राण तैजादी ही सूत्र तदारूढ़ परमार्थो मायावी तथेव तो अयम जैसे दृष्टांत दृष्टान ऐसे तो ही अयम मायावी नायावीन माया का जैसे सूत्र प्रसारण पहले ऊपर में धागा फेंका सूत्र प्रसारण समय सूत्र तो जो फेंका ये का पहले खेल आरंभ हुआ उसका प्रथम इसी प्रकार की ये जो सृष्टि प्रकरण कैसे पहले आरंभ होता है कहते हैं सुसुप्त स्वप्न आदि विकास पहले विकास आरंभ होगा सुसुप्त से आगे स्वप्न में विकास होगा विकास आगे क्या होगा सूत्र फेंकने के बाद माया भी क्या किया था उसमें आरोहण किया इसी प्रकार की ये जो सुसुप्त स्वप्न इत्यादि सब अवस्था है इत्यादि अवस्था है उसमें एक एक के शरीर में ये क्या करेगा आरूढ़ होगा करेगा इसी प्रकार की तदारूढ़ मायावी समस्त तत्थ तो जैसे अर्थात वो सूत्र में आरोहण किया जैसे ये मायावी इसी प्रकार की ये सब तत्थ तत्थ अर्थात ये सारे पदार्थ वही अधिष्ठान में ही आश्रित हैं वास्तविक उस समय में माया भी तो जिधर खड़ा है जादू दिखाने का समय वो तो उधर ही खड़ा है बाकी सब सूत्र फेंकना वो कुछ नहीं है माया भी ऊपर चढ़ना वो कुछ नहीं है वो तो जिधर खड़ा है उधर खड़ा है उसी में सभी बाकी अर्थात प्रतिष्ठित तो होते हैं माया भी में ही सभी चीज आश्रित तो होता है इसी प्रकार यहाँ भी कहते हैं तत्थ तत्थ अर्थात अधिष्ठान स्थ प्रदेश है तुरिया, तूर्य में ही सब स्थित है क्या स्थित है प्राज्ञा तैयार तो जैसे मायावी में ही सब कुछ स्थित है उसका धागा उसका खड़गो उसका गिरना वो सब मायावी में ही स्थित है और ये जो सूत्र और सूत्र में जो आरोहण किया मायावी वास्तविक माया भी उससे भिन्न है वास्तविक माया भी जो है वो सूत्र में आरोहण किया नहीं किया इसको कहते हैं सूत्र तथाभ्याम तो परमार्थ माया भी वास्तव माया भी जो है वो सूत्र भी नहीं है और उसमें आरूढ़ होने वाला भी नहीं है सूत्र स्थानीय हो गया वो माया और उसमें आरूढ़ होने वाला हो गया दाष्टान्तिक में ये तो दृष्टान्त में हो गया सूत्र और उसमें आरोहण किया मायावी तो यहाँ इसी प्रकार की दार्ष्टान्तिक में क्या हुआ की सूत्र स्थानीय हो गया माया जो की पहले विस्तार आरंभ हुआ और उसमें आरोहण कौन किया कहेंगे दिखने वाला मायावी, जो वास्तव मायावी वो आरोह नहीं कर रहा है और एक मायावी दिख रहा है इसी प्रकार की जो वास्तव चैतन्य है सूर्य वो तो स्थिर है अन्य रूपों से दिख रहा है वो सब शरीर में आरोहण करने वाला कौन है कहेंगे रहे प्राग्ञ विश्व जिस समय में माया सूत्र में चढ़ रहा है उस समय वास्तव माया नीचे खड़ा है स्थिर खड़ा है इसी प्रकार के जिस समय में प्राज्ञा विश्व बन रहा है उस समय में तूर्य बिल्कुल स्थिर निश्चल है यही अनुभव हो जाना है तो चाहे प्राज्ञ तूर्य विश्व ये कुछ भी करें हम इससे अलग है स्थिर रहे ये सब क्यों कर रहे हैं कहीं उनका अंदर में ऐसे ही संस्कार है कोई भी रामानंद को जब ज्ञान होगा रामानंद जी क्या सोचेंगे कहेंगे ये जो है ना रामानंद जी जिसको जगत कहता है उसके अंदर में जैसे संस्कार है ये रामानंद जी ऐसे व्यवहार करते हैं ये हम इससे अलग है इतना निश्चय हो जाना ये ज्ञान है कम से कम एक बार निश्चय हो आगे फिर हजार बार भ्रम होने से भी चलेगा किन्तु तो एक बार निश्चय होना चाहिए जितने भी भ्रम हो धीरे धीरे उसका बल घटते जाएगा किन्तु तो निश्चय एक बार आना चाहिए टीका में तरी परिंतक आदर इति आशंक्य सदृष्टान्त उत्तर आह फिर चिंता करने वालों का कहां आदर होता है भाष्य में दिया द्वितीय पंक्ति में सूत्र तदारूढ़ाभ्याम अन्या परमाथ मायावी चिंतकों का तो इसी में ही आदर होता है जो परमार्थ मायावी है जो वास्तविक है अर्थात जो तूर्य है सृष्टि चिंतकाना मतलब जो सृष्टि चिंतन में आदर नहीं करते उनको तो ये वास्तव तत्व में आदर रहता है जो पारमार्थिक माया भी है टीका में माया छन्नत्व अदृश्यमान हेतु तो ये सब पदार्थ जो माया भी जब सूत्र से ऊपर गया जाकर के और फिर दिखा नहीं क्यों दिखा नहीं क्योंकि कहते माया से छन्न हो गया अवृत हो गया इसी प्रकार की तूर्य में अगर ये सब है जा जो प्राज तेजस और विश्व ये अगर सब तुरिया है तो क्यों ऐसा पता नहीं चल रही है तुरिया है बोलो कहते है माया छन्न तो ये अदृश्य होने में ये हेतु है आगे भाष्य में स एव भूमिष्ठो माया छन्नो अदृश्यमान स्थितो यथा तथा तुरीख्यम परमार्थ तत्व स एव वो जो परमार्थ माया भी है जो वास्तव माया भी है वो भूमिष्ठ वो भूमि में खड़ा है तो भूमि में खड़ा है दूसरों को उस समय वो दिखता है नहीं।, नहीं दिखेगा तो क्यों नहीं दिखता है कहते हैं मायाछन्न तो, तो माना। माना है? है। माया छन्न अदृश्य मान ये अदृश्यमान क्यूँ है टीका में इसलिए कहते तो हैं माया छन्न अदृश्य मानत्व हेतु माया से आछन्न होने से दूसरों लोगों को दिखता नहीं भाष्य में आगे कहा माया छन्न अदृश्यमान एवं स्थित यथा जैसे माया दृष्टांत में तथा तो तूरी परमार्थ तत्व ये भी तूरीय जो परमार्थ तत्व है वो भी माया से आच्छन्न होने से अदृश्यमान पता नहीं जला आप ही तुरिया है किंतु माया से आच्छन्न होने से मानेंगे कि हम विश्व है हम तैयस है तो माया से आछन्न हो जाने का अर्थ है की आगे उसका कार्य हो गया तादात्म्य कर जाना शरीर मन बुद्धि इत्यादि के साथ ये तादात्म्य कर जाने से और दृढ़ हो गया तो ये तादात्म्य को धीरे धीरे शिथिल करना है वेदांत श्रवण के द्वारा बार बार विचार करके हम इससे भिन्न है हम इससे अलग है जब सुख दुख का भोग आएगा उसमें विचार करके हम उसे अलग है अलग है इस प्रकार के दृढ़ होगा ठीक है मैं तुरीख्यम जागृत स्वप्न सुषुप्तेभ्यो विश्वतेजस प्राजेभ्य अतिरिक्त तदस्पृषमित शेष तुरीख्य बहुग्रीह चैतन्यूपरपे ओ जागृत स्वप्न सुषुप्तेभ्यो अतित्योति तद अस्पृष्टम तद पद से किसको लेंगे जागृत स्वप्न सुसुप्ति से अस्पृष्ट और विश्व तय जैसे प्राज्यों से उससे भी अस्पृष्ट है इति शेष है वास्तविक परमार्थ तत्व चिंता ही सम्यक गोकार छुट गया सम्यक धी द्वारा फलवती न सृष्ट है परमार्थ तत्व चिंता ये सम्यक धी के द्वारा फलवती परमार्थ तत्व का चिंतन करेंगे तो आगे सम्यक धी होगा सम्यक धी होने से कुछ सम्यक ज्ञान ब्रह्म ज्ञान होगा ब्रह्म ज्ञान का कुछ फल होगा नहीं, नहीं होगा बिल्कुल बेहतर है हम लोग सुबह से शाम तक तो करते मोक्ष होगा ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म नहीं, नहीं। ब्रह्म ज्ञान <laughs> तो, तो सम्यक धी द्वारा फलवती न सृष्ट है सृष्टि का चिंता करने से क्या फल होगा उसमें या तो राग होगा नहीं तो द्वेश होगा तो सृष्टि चिंता से कोई फल नहीं है जितना जितना सृष्टि के चिंता घटा दे शरीर चले बाज दो रोटी थोड़े से चावल मिल जाए उतने ही सृष्टि का चिंता बाकी आगे तो कुछ नहीं है तो ना सृष्टि है सृष्टि का कोई चिंता नहीं है ततः सृष्ट ततः सृष्टऊ अनादर तत्व निष्ठानम इतिहा इसलिए तत्व निष्ठानम सृष्टऊ अनादर जो लोग तत्वों का विचार करते हैं तत्वों में धीरे धीरे जिनका निष्ठा बढ़ता है सृष्टि में अनादर होता है यही लक्षण है अर्थात तत्व में निष्ठा बढ़ने से सृष्टि में अनादर होगा तो और जितना जितना आप बुद्धिपूर्वक सृष्टि में अनादर करने चलेंगे उतने उतने तत्वों में भी निष्ठा बढ़ेगा तत्व में निष्ठा बढ़ने से स्वतः सृष्टि में अनादर हो जाएगा उसका बुद्धि जाएगा नहीं चला भी जाएगा तो आधार रास्ता से वापस आ जाएगा और जितना जितना हम बुद्धिपूर्वक विचार करेंगे ये मिथ्या है इसमें जाना नहीं है इसमें जाना नहीं है उतने उतने भी तत्व में निष्ठा बढ़ेगा इसलिए जब हम उद्यम करते हैं तब तो अर्थात तो परमात्मा चिंता में ही उद्यम लगाना चाहिए और संस्कार अगर सृष्टि में चला गया तो ये जो हम नया विचार कर रहे हैं सृष्टि मिथ्या है सृष्टि मिथ्या है ये विचार धीरे धीरे दृढ़ हो करके संस्कार बस जब चला जाएगा सृष्टि में वहां से खींच करके वापस ले आएगा और कितना जल्दी खींच करके ले आता अर्थात ये धागा कितना लंबा नहीं होता ये ज्ञापक को होगा कि हमारा आध्यात्मिक उन्नति कितना होता है अगर किसी विषय मिला और मनो दिन भर उसमें चला गया तब तक तो गया एक घंटा गया आधा घंटा गया पंद्रह मिनट गया पांच मिनट गया तुरंत वापस आया इससे पता चलेगा हमारा धीरे धीरे आध्यात्मिक उन्नति कितना हो रहा है ठीक है मैं? अच्छा आगे भाष्य में है चिन्तायाम एवं आदरो मुख्यूणाम आर्याण नयोजनायादर सृष्टा आकार चाह आदर चिंतक निकल्प इतिहा स्वप्न मया स्वरूप इसलिए क्योंकि परमार्थ तत्व चिंता करने से ही उसे कुछ फल होता है सृष्टि चिंता में तो कोई फल नहीं है इसलिए तत्चिताम एव आदर है तत्व का परामर्श करेंगे पूर्व में जो कहा गया था अतस का पूर्व में क्या है परमार्थ तत्व उसी चिंता में ही आदर है कैसा मुमुक्षूण मोक्ष में ये इच्छन्ति ते मुक्ष वह तेषा मोक्ष चाहने वालों का कौन होते हैं आर्याण आर्य अर्थात सदबुद्धि वाले न निष्प्रयोजनायाम सृष्टो आदर है निष्प्रयोजन जो सृष्टि है उसमें कोई आदर नहीं है इति अतः सृष्टिचिता एक विकल्प सृष्टि के बारे में चिंतन करने वालों का ही ये सब विकल्प जो श्लोक में दिखाया गया ये परमार्थ तत्व चिंता करने वालों का ये सब विचार नहीं है इति स्वप्न माया स्वरूप में परमार्थ चिंतक आगे उसका पूर्व में ततः सृष्टो अनादरस तत्व निष्ठान आह नोजनाया सृष्टावाधर वाक्यों का आधा महीना भाष्य में न निष्प्रयोजनायाम से आगे टीका मैं अपना चिंता अर्थ द्वितीय परमार्थ परिता जो परमार्थ का चिंता करते हैं परमसो अर्थ मोक्ष तो मोक्ष का चिंता करने वाले सृष्टि में अनादर अनादरात अनादर होने से हेतु में पंचमी अनादर होने से अपरमार्थ निष्ठा नाम एवं सृष्टौ चिंता सृष्टि में विशेष चिंता कौन करेंगे जो अपरमार्थ निष्ठा उनको परमार्थ विचार करने का ये नहीं है विशेष चिंता इति उक्ते अर्थे उस अर्थ में द्वितीय अवता रही थी श्लोक का द्वितीय स्वप्न माया स्वरूप स्वप्न माया स्वरूपी सृष्टि रन विकल्पिता सृष्टि रन विकल्पिता टीका में आर्यो कैसे अन्य आर्य आर्य अर्थात शास्त्र संस्कार बुद्धिमता शास्त्र का संस्कार बुद्धि वालों का आर्य कहा जाता है इनका विपरीतों को अनार्य कहते हैं अनार्य शास्त्र संस्कार रहित पाम्र इनको अनार्य कहा जाता है तो शास्त्र संस्कार जिनको है उनको आर्य कहा जाएगा तो ये जो इतिहास वाला आर्य नहीं है वो, वो गली में पास करके हिमालय में से आगे भारत में वो, पाका। नहीं।, वो, वो नहीं है। आगे टीका में जाग्रत गागृत में हलन चाहिए जागृत गता नाम अर्थाव स्वप्ने प्रथनात तस्य सत्यत्वम ये जो यहाँ स्वप्न माया ये सृष्टि कहा गया ये जो स्वप्न ये स्वप्न वेदांति जैसा स्वप्न वो लोग नहीं कहते हैं वो कहते हैं जागृत जो में जो अर्थ देखा था जागृत नाम वही तो स्वप्न में दिखते हैं तो इसलिए वो मिथ्या कैसे हो जाएगा दिन में गया था नीलकंठ भगवान का दर्शन हुआ तो रात में स्वप्न देखा क्या नीलकंड भगवान मिथ्या हो जाएंगे कहते वो सत्य है हम तो उन्ही को ही देखा ना इसी प्रकार कहता प्रथनाथ तस्य तर सत्य स्वपन से सत्य तर स्वप्न प्रथना सत्यं और मयाच कैसे प्रथन प्रथन प्रकटन प्रथ प्रथ त्यक्त न दुरादिगण ने भुवादी प्रथते रूपंता है प्रथते माया माया मणि आदि लक्षण सत्य तो अंगीकारात्योर विकल्प यु सिद्धांता वैषम्यम माया क्या है कहते मणि आदि लक्षण कहीं चंद्रकांत मणि रख देंगे बनी के पास दाह नहीं होगा दूसरों को पता नहीं चलेगा तो वो लोग हांडी में चावल बैठा करके फू फू करेंगे उनका समझ जाएगा और आप मणि पॉकेट में रख करके खड़े रहेंगे तो उनको पता नहीं चलेगा कहते ये माया है कहते ये सत्य बात है ये कोई इसमें मिथ्या नहीं है सत्यत्व तो अंगीकारात् लक्षण है ये भी सत्य होने से अनयोर विकल्पयो हो अनय विकल्पयो यु जो स्वप्न माया ये दोनों विकल्प सिद्धांतात वैषम्यम सिद्धांत से ये दोनों भिन्न है निश्चयम ऐसे निश्चय कर लेना चाहिए सिद्धांत भी स्वप्न माया कहता है किंतु उसका सत्य नहीं कहता है कदा बिल्कुल अनिर्वचनीय कल्पना मात्र ये किन्तु सत्य कहते हैं भाष्य में स्वप्नस्वरूप माया स्वरूप स्वप्न जैसा माया जैसा इस प्रकार की सप्तम तो श्लोक का उच्चारण करें दे। दे। दे। आगे टीका मैं सृष्टिचितका सृष्टि विषये विकलपांतरम उत्थान चिंतक चिंतक तेजा उनका सृष्टि विषय सृष्टि का विषय में विक समा सकेंगे निकल अन्यकल विकर उत्थापयति दिखाते हैं अग्लोक है इच्छा मात्रं प्रभो सृष्टि रीतिसृष्टौ विनिता कासूति मालाचिता प्रसूति मन प्रभु परमात्मा भवति इति प्रभु तो उनका इच्छा मात्र सृष्टि उन्होंने इच्छा कर दिए तो सृष्टि हो गया है पुराण में इस प्रकार आता है जब तो इच्छा कर दिए क्यों इच्छा कर दिए कैसे छाण के, के उपनिषद में आता है तद तो बहु श्याम प्रजाइ उस परमात्मा ने इक्षण किया विचार किया बहु श्याम।, श्याम ये इसका करता कौन होगा अहम तो मैं बहुत हो जाऊ तो मैं एक हूं बहुत कैसा हो जाऊं आगे कहते हैं प्रजा जा इसका करता भी अहम मैं ही नाना रूप से उत्पन्न हो जाऊं तब मैं बहुत हो जाऊंगा तो इसी प्रकार के उन्होंने चिंता किया चिंता करके बस चिंता किया तो फिर हो गया अपने आप केवल कल्पना मात्र से हो गया कि सृष्टो विनिश्चिता है सृष्टि का विषय में ऐसे निश्चय किया गया है दूसरे लोग ऐसा कहते हैं और काल का जो ज्योतिर्विद होते हैं वो लोग क्या कहते हैं भूता नाम प्रसूतिम कालात्न ये सारे भूतों जो सब दिखते हैं उनका उत्पत्ति सब काल से ही होता है काल ही एकमात्र पदार्थ है बाकी सब उसी से उत्पन्न होते हैं ही कालों में लय हो जाते हैं टीका में ज्योतिर्विद अच्छा भाष्य में इच्छा मात्रम प्रभु हो प्रभु का इच्छा मात्र क्यों इच्छा करने से हो जाएगा मनुष्य सुबह से शाम तो कितना इच्छा करता रहता है कहाँ होता है कहते हैं सत्य संकल्प सृष्टि घटादि संकल्पना मात्र न संकल्पना ये जो प्रभु होते हैं वो सत्य संकल्प है सत्य संकल्प होने से उनका सृष्टि जैसे घटादि संकल्पना मात्र न संकल्पना अतिरिक्त ये जो घट कहते हैं कुलाल घट बना दिया ने कुलाल खाली संकल्प कर लिया घट हो गया तो कह नहीं होता है शास्त्रकार भगवान भाष्यकार कहते हैं कि घट का जैसे सृष्टि होता है संकल्प मात्र ही घट का सृष्टि कुलाल जब घट बनाया मिट्टी को बना दिया उसमें मिट्टी को दिया। नहीं बनाया कुलाल क्या चीज बनाया कहते हैं कि नाम और एक रूप एक रूप दे दिया और उसमें एक नाम आ गया कुलाल नाम रूप दो चीज बनाया ये नाम रूप पहले उसके सामने मिट्टी का पिंड था वो नाम रूप का वो पहले अंदर में चिंतन किया संकल्प किया जो अंदर में संकल्प किया वही ही, ही कुलाल निर्माण है बाकी मिट्टी तो जैसा को है ऐसा ही है मिट्टी तो मिट्टी है केवल नाम रूप मात्र इतना ही तो सृष्टि तो इसलिए कुलालक का द्वारा जो सृष्टि हुआ वो क्या हुआ नाम रूप ये क्या चीजें करने उसका बुद्धि का विचार बस इतना ही है सृष्टि बाकी कुछ अधिक नहीं है जो बुद्धि में विचार किया उसी को थोड़ा बाहर में वो दिखा दिया तो किंतु वास्तविक चीज तो उसका बुद्धि में पहले विचार आया वही है कि संकल्प ईश्वर इस भी इसी प्रकार जगत का करते हैं कुछ पदार्थ कुछ नया नहीं हो जाता केवल नाम और रूप ये दोनों बस इतना ही हो गया ये तो कुलाल का विचार करने से भी पता चलेगा केवल संकल्प मात्र केवल सोच लेता है टीका में ज्योतिर्विदम कल्पना प्रकार आह कालादीति ज्योतिर्विद लोग उनका कल्पना कैसे है काला, काला, ये श्लोक का प्रतीक है प्रसूतिं कालात्सूति भूतान कर पहले श्लोक का बात कहेंगे आगे से भाष्य का बात आरंभ होगा परमेश्वरस्य इच्छा मात्रम सृष्टि रित्य अत्र हेतु माह परमेश्वर का इच्छा ही सृष्टि है इसमें हेतु कहते हैं परमेश्वर इच्छा मात्र करने से कैसे सृष्टि हो जाएगा भाष्य में कह सत्य संकल्पत्व परमात्मा सत्य संकल्प सृष्टिर घटादी संकल्पना मात्र न संकल्पना अतिरिक्त तो कुलाल भी सत्य संकल्प है जैसे चिंतन किया ऐसे बनाया किंतु कभी कुलाल हो सकता है ये कहते है ना कि ये गजानन जी गणेश जी का नाम गजानन तो एक है और इसका उनका और क्या नाम है संबोधन है और बिना है विनायकम प्रकुर बाण रचया मास बानर गणेश जी बनाना जा रहा था कुलाल और बना दिया बानर बना दिया वो सत्य संकल्प नहीं है वो कुलाल क्योंकि उसे बुद्धि में जो विचार कर रहा था वो गणेश जी का विचार कर रहा था किंतु बन गया बानर किंतु इस प्रकार नहीं है अर्थात तो जो कुलाल की अगर गणेश जी बनाना है तो गणेश जी बना दिया वो सत्य संकल्प है ये अर्थात थो थोड़ा भ्रांति संकल्प वाला है विनायकम प्रकुर बाण रच, प्रकुर बाणो रचया मास बानर ये क्या ये प्रमाण ये अर्थात लो, लोकोक्ति है ना तो अर्थात ये कहीं निंदा करने के लिए थोड़ा शास्त्र में इसका विचार आता है इसको लेके पराण जी पूछ रहे थे ना अभी उसको कर्ता माना जाएगा नहीं माना जाएगा तो अभी जो बानर बना दिया तो उसका चिकित्सा इच्छा था क्या बानर बनाने में नहीं है तो उपादान गोचर चिकित्सा उसका नहीं है तो वो करता कैसे माना जाएगा किन्तु तो वही करता है किंतु तो बानर बनने तो उसका तो बुद्धि में है मैं विनायक बनाया दूसरे लोग कह दिए ये विनायक है या बानर है तो उसका बुद्धि में तो वही है तो उसका चिकित्सा तो विनायक में अच्छा आगे टीका में यथा लोकेला देहे संकल्पना मात्र घटाधिकारी न तद तो अतिरेकेण तो घटाधिकारी सृष्टि रिष्टा कुलालादि कुला संकल्पना मात्रम का कार्य क्या है संकल्पना तो कार्य नाम ही तो है बाकी तो कारण ही है ना तो ना। नाम रूप छोड़ करके और कुछ घटाधिक कार्य सृष्टि ये नहीं है और बाकी तो सब नृत्य का ही है नाम रूपाभ्याण अंतर एवं कार्य संकल्प्य बहिष्ठ निर्माण तन निर्माण अभ्युपगमात नाम रूपाभ्याम नाम रूप ये दोनों के द्वारा अंतर एवं कार्यम संकल्पिय मन में ही पहले कार्य का संकल्प कर लेता है आगे बहिष्ट निर्माण अभ्युपगमत बाद में बाहर में उसका निर्माण स्वीकार किया जाता है अंदर में उसका बुद्धि में पहले आता है यही हो गया सृष्टि तथा भगवत सृष्टि संकल्पना मात्रा न तद अतिरिक्तता अस्ति इति केशांचित ईश्वरवादीना मतम इसी प्रकार की भगवान का जो सृष्टि है भगवत सृष्टि है, है संकल्पना मात्रा केवल संकल्प मात्र है न तदतिरिक्तता काचिद अस्ति उससे भिन्न कुछ भी नहीं है के इस केशाचिदश्वरवादीना मत किसी ईश्वरवादी का ये मत है पुराण में ये सब बात है केवल परमात्मा ने संकल्प किया बस पूरा जगत बन गया इस प्रकार की पौराणिकों का यह मत है ये अष्टम श्लोक उच्चारण करें इसलिए कभी भी कोई सृष्टि करने जा रहे हैं उस समय सोचना है कि ये मैं क्या करने जा रहा हूँ इसको इधर से उठा करके टेबल लिया था हटा करके उधर लगा दिया ये कपड़ा ठो इधर था उसको हटा करके तार में डाल दिया ये वास्तविक क्या हुआ नया कहीं भी जगत में कुछ भी नहीं होता है अर्थात हम कुछ वास्तविक करते भी नहीं है ये बुद्धि धीरे धीरे लाना है ताकि हमारा बेग और थोड़ा धीरे धीरे शिथिल होगा नहीं तो लगेगा ये कर देता हूँ वो कर देता हूँ मैं तो ईश्वर हूँ इस प्रकार की कहते ना ईश्वरों बलवान भोगी इस प्रकार की अर्थात हमारा प्रवृत्ति धीरे धीरे रोके हमसे कुछ नहीं होता है वास्तविक खाली इधर का उधर ना वो लगे रहते हैं ब्यास जी इसलिए बनाए हैं कि ये वेदांत का विचार ये सभी लोग नहीं कर पाएंगे कहते ना एक महीना सुना तो फिर तीन महीना घूमने लगेगा नहीं तो शुरू शुरू में जब आरम्भ करते हैं दो घंटा सुनेगा तो अधिक नहीं सुन पाएगा तो उनके लिए क्या किया जाएगा बुद्धि को संसार से हटाने के लिए वो कथा कहेंगे तो शरीर का बीच में हृदय छोटा है इसलिए इसी प्रकार कथा का बीच में कहीं आएगा ब्रह्मा जी गए वसुदेव और देवकी बंदीशाला में थे वहां स्तुति किए स्तुति करके आरंभ करते करे कहेंगे तो आप तो देवकी का पुत्र होने वाले हैं आप तो ऐसे शरीर में आएंगे शंकर चक्र लेकर के आगे कहेंगे आप तो वास्तविक स्थूल शरीर नहीं आप तो ये पूरा जगत का सूक्ष्म रूप ही है आगे कहेंगे ये जगत को बनाने वाले कारण आप ही हैं और कहेंगे आप तो कारणातीत तो है कारणातीत तो कहने के लिए एक श्लोक मिलेगा बाकी तो उसमें एक हजार श्लोक मिल जाएगा बाकी चीज का व्याख्यान करने के लिए क्यों कहते हैं ये गुड़ जीविका न्याय कहते हैं अर्थात कथा कहते कहते उसका बीच में थोड़ा सा डाल देंगे उतना ही उसका संस्कार होगा ऐसे वो अगर पांच साल कथा सुनेगा ऐसे पचास बार सुनेगा इसको तो सुनने से धीरे धीरे होगा फिर कोई कहेंगे आप क्लास जाओ वहाँ दिन रात ये होता है तो ये फिर होगा आगे। अच्छा असमय हुआ, ओम वो ओ पू